शववादरायण सूत्र भाष्य कृत वंदे भगवत ईशाने मूर्तिभागिने व्योमेहाय दक्षिण मूर्त नम ओ देशा, देशा, देशा, अच्छा। अधिकार विधि विचार हो रहा था इसमें पुरुष विशेषणत्व न जो सुना गया वो अधिकार होगा और पुरुष विशेषणत्व नहीं सुना गया किन्तु अर्थ से आक्षेप होता है वो भी आपके पास तो यही किताब है ना तो ग्रहण होगा एक सौ बयालीस पृष्ठ में संस्कृत में द्वितीय परागा अध्ययन सिद्ध वक्त सामर्थ्यम सामर्थ्यम अपि अपि विद्यावाक्यु अश्रूतमी अधिकारी विशेषण विचार होता अध्ययन विधि सिद्ध विद्यादि ये पुरुष का ये विशेषण बनते हैं जैसे विद्या पुरुष का विशेषण बनना चाहिए क्योंकि अगर वो क्रतु ज्ञान नहीं है तो यजमान क्रतु संपन्न नहीं कर पाएगा ऋतिक जी मंत्र पढ़ेगा अगर यजमान को मंत्र का अर्थ पता नहीं है वो क्रतु संपादन ठीक से नहीं कर पाएगा इसलिए कहा कि विद्या ये पुरुष का विशेषण बनेगा यद्यपि वाक्य में नहीं है विधि वाक्य में नहीं है ऐसे प्रकार सामर्थ्यम विधि सामर्थ्युत होती पुरुष में सामर्थ्य होना चाहिए ये विधि वाक्य में सुना नहीं गया वो भी विशेषण बनेगा सामर्थ्य क्या है उसके आगे कहते हैं सामर्थ्यमिति आज्ञा वेक्षण लौकिक पुंग सामर्थ्यम पुरुष का ये लौकि आजी आवेक्षण घृत देख पाना चाहिए दृष्टिशक्ति खराब नहीं होनी चाहिए वैदिक सामर्थ्य अध्ययन विधि सिद्ध विद्यादेह पूर्व में उक्तवाद आज्याण ये लौकिथ्य और वैदिक सामर्थ्य जो वेद अध्ययन करके विद्या प्राप्त किया ये सब पुरुष का विशेषण बनेंगे अच्छा वृद्धोक्त न्याय विनिगमक समुदारण त्र हेतु ये सब पुरुष का विशेषण बनेंगे क्यों कहते हैं तो न्याय विनिगम अर्थात ये सब हम पूर्व व्यक्ति से सुने हैं ये सब पुरुष का विशेषण बनेंगे यद्यपि वाक्य में नहीं है तो आगे कहते हैं आख्यात आगे विशेषणे अन विशेषण नै न च विशेषण न अंधा देर अनधिकारो ध्वनित एक पद है अनका में चतुर्थ पंक्ति में अने नशेषण नशेषण न एक पद हो जाएगा अर्थात विधि वाक्य में सुना नहीं गया तो भी पुरुष का विशेषण बनेंगे अनेन अन सामर्थ्य भी पुरुष का विशेषण होगा होने से अंधा देर अनाधिकार ध्वनित जो अंधा होगा उसका अधिकार नहीं होगा क्योंकि सामर्थ्य नहीं रहा आजय आवेक्षण नहीं कर ग्रित का पाया दर्शन नहीं कर पाएगा इदम अत्र विचार्य थे आरम्भ करते हैं विचार पूर्व पक्ष कह रहे है अंध पंगुर बधिरोपो गवास्वादय तीरियदी नाम चेतन निरतिश सुख रूपे स्वर्गे कामना संभवती चाहे अंध हो पंगु हो बधिर हो मुख हो गौ हो अशु हो तिरक हो पशु हो पक्षी हो सभी चेतन है तो निरतिश सुख में कामना होगी नहीं होगी होगी तो स्वर्गे कामना संभवती कामना है स्वर्ग काम अधिकार आ गया तो जिसका काम रहेगा वो अधिकारी हो जाएगा तो अर्थात तो उसको सबको कर्म में अधिकार है पूर्व पक्षी कहता है क्यों अधिकारी का विशेषण है काम स्वर्ग कामो या जो तो जिसको काम है वो अधिकारी हो जाएगा तो पूरे पक्ष कहता है अंगू अंध पंगु बधिर मुखो सब अधिकारी है निरदेश सुख स्वर्ग ये मीमांसक है ना उनका निरदेश सुख स्वर्ग है उनका तो मोक्ष नहीं है ना कुछ अथ उछिए पुरोपक्ष कह रहा है की आप सिद्धांत ऐसा कहेंगे क्या कहेंगे के सूचित अंगा शक्ति नास्ती कुछ अर्थात कर्म का जो अंग है किसी अंग में उनका शक्ति नहीं है नहीं कर पाएंगे तथा ही कौन सा अंग नहीं कर पाएंगे अंधो न आज्यम अवेक्षित जो अंध है आज्य का अवेक्षण दर्शन नहीं कर पाएगा पंगुर विष्णु क्रमेशुक्त अस, अशक्त पंगु जो है विष्णु परिक्रमा करने का सामर्थ्य नहीं है बधिर न अधर्य प्र, अधूर प्रोक्त श्रृणति <laughs> मंत्र पढ़ता है इसको करना है क्या तो नहीं कर पाएगा तथा इति विहित अनुष्ठान न सिद्धे क्लिप्तिर्वाचयती अधोरी कहेगा यजमान को ये वो कहना है अर्थात तो, क्लिप्ति क्लिप्ति सिद्ध श्रुति वाचयती पाठयती अधोर्य जब ये बात कहेगा तो यजमान वो अंश पाप बोलना है उच्चारण करना है किंतु वह बधिर है वो तो सुन नहीं पाएगा कहते क्लिप्तिर वाची विहित से अनुष्ठान न सिद्ध फिर नहीं हो पाएगा और मुख अनुमत्रण असमर्थ जो मुख है उसको वो सुन लेगा अभी अधूरी ये बात पढ़ा हमको बोलना है ये किंतु बोल नहीं पाएगा मुख अनुमंत्रण नहीं कर पाएगा अनुमंत्रण देवता अनुमंत्रण आवाहन इत्यादि और तीरियंशो बहुशो असमर्थ जो तिरियक हो गए पक्षी पशु हो तो बहुत कर्म अंग में असमर्थ इति सिद्धांत कह दिया सिद्धांत इसके द्वारा क्या कहा पूर्व पक्ष कहते थे अंध पंगु बधिर मुको गो अश्व तिर सभी को अधिकार है सिद्धांत कहते देखिए ये ये अंग में उनको कर नहीं कर पाएंगे इसलिए उनका अधिकार नहीं होगा सिद्धांत कह दिया इति पूर्व पक्ष कहता है तरण अर्थात सिद्धांतिका बात ठीक नहीं है यथा अंगा नाम अनुष्ठेयत्वा यथाशक्ति अंगों का अनुष्ठेय करेंगे तो जितने अंग कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे स्वर्ग कामो यजेत अने न प्रधान वाक्य न सर्वाधिकारतीयत प्रतियत, प्रतीयते स्वर्ग काम यजेत इसमें खाली कहा गया जो काम है जिसका काम है वो अधिकारी है तो सभी का अधिकार प्रतीयत प्रती हो रही है सच आजेक्षण आदि अंग वाक्य अनुसारेण न संकोच संकोचयितुं युक्त मुख्य वाक्य हो गया स्वर्ग काम यजेता उसमें सभी का अधिकार अंग वाक्य आ गया आजेक्षण वो अंग वाक्य नहीं कर पाएगा अंग वाक्य में असमर्थ हो गया बोल करके मुख्य वाक्यो में असमर्थ हो जाएगा कि होगा अंग के अनुसार मुख्य को संकुचित नहीं कर पाएंगे ना पूर्व पक्ष का है सच सच अर्थात सर्वाधिकार आज्याण आदि अंग वाक्य आज्ञा आज्याण अंध नहीं कर पाएगा उसके अनुसार मुख्य कर्म को संकोचितु न युक्त नहीं कर पाएंगे किन्तु प्रधान अनुसारेण अनुष्ठान अंग अनुष्ठान एवं संकोचितुम युक्त इतु। प्रधान के अनुसार अंग का संकोच करना है नहीं के अंग के अनुसार प्रधान का संकोच कर देंगे संकोचितम युक्तम यहाँ किन्तु प्रधान के अनुसार अंग का संकोच कुछ है नहीं तो यहाँ इसलिए प्रधान का वाद क्यों होगा प्रधान को क्यों संकोच करेंगे न्याय यह है कि प्रधान के अनुसार अंग का संकोच करना है नहीं कि अंग के अनुसार प्रधान का संकोच कर देना है तस्माद अंधाधेर इति प्राप्ते प्राप्त होने से ब्रम सिद्धांति यहां से कहा यदा आज्यावेक्षणादय पुरुषार्थतया विधियेर आज्यावेक्षण इत्यादि अगर पुरुषार्थ रूपेण विधान हुए हैं तदा त लोप न क्रतुर वैकल्यम ये अंग होते हैं दो प्रकार के एक होते हैं कि पुरुषार्थ के लिए और एक होते हैं क्रतुअर्थ के लिए अर्थात ये क्रतु का अंग नहीं करेंगे तो क्रतु विगुण हो जाएगा तो फल नहीं मिलेगा जैसे कहते घृत अथवा पयह इसके द्वारा आप अग्निहोत्र करेंगे वहां कहा जाता है कि इंद्रिय काम से जुह याद आया था अगर इंद्रिया में बल चाहता है तो दधी के द्वारा करे जो दधि के द्वारा करना ये पुरुषार्थ हुआ अगर दधि के द्वारा वो नहीं करेगा क्रतु विगुण नहीं होगा वो पयह दुग्ध अथवा आज के द्वारा कर लेगा तो, कैसे विशेष फल नहीं मिलेगा विशेष फल नहीं मिलेगा तो जो विशेष फल है उसको कहते हैं पुरुषार्थ अगर वो दधि के द्वारा नहीं करेगा तब उसको पुरुषार्थ नहीं होगा किंतु क्रतु विगुण नहीं हो जाएगा दधि के द्वारा नहीं करेगा तो दुग्ध के द्वारा करना पड़ेगा किंतु ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं करेगा तो दधी के द्वारा करने से पुरुषार्थ मिलेगा तो दधी नहीं करेगा तो पुरुषार्थ तो नहीं होगा किन्तु क्रतु संपन्न होगा क्रतु का जो फल है वो तो मिल जाएगा यहाँ वो बात सिद्धांत कहता है अगर आज्ञा वेक्षण इत्यादि पुरुषार्थ रूपेण यदि विधि रन अगर विधान होता तो तदा तोपुर जो करता उसका लोप कर देगा उसका न क्रतोर वैकल्यम <laughs> है ना न क्रतोर वैकल्यम कमा से पहले मलोत नहीं है तो यहाँ क्या कह दिया पुरुषार्थ रूपेण जो अंग विधान हुआ है अगर उसको नहीं करेगा क्रतु विकल्प नहीं होगा क्रतु तो पूरा हो जाएगा उसका न क्रतुर वैकल्यम इहतु तो क्रतु अंग तया ते विहिता इति इतर लोपे क्रतुर न निष्पत्यते ये जो आज्ञा वेक्षण है यह तो क्रतु का अंग रूपेण विधान किया गया है अगर उसको नहीं करेगा यह तो क्रतु ही वैविगुण हो गया अतः क्रतु का फल नहीं मिलेगा तो इसलिए आज्यावेक्षण नहीं कर पाएगा तो भी उसका अधिकार रहेगा ये नहीं होगा सिद्धांति कह रहा है ये तु क्रतु अंगतया ते विहिता ते आजेक्षणादय तल्लोपे आज्याक्षणा दे का लोप कर देगा तो क्रतु रेव न निष्प्य क्रतु ही पूर्ण नहीं होगा यस्माद तस्माद असमर्थस्ना अधिकार सिद्धम जो असमर्थ है उसका अधिकार नहीं है ये बात यह सिद्ध किया गया इसलिए जिसको कर्मों में अधिकार नहीं है इसको सन्यास में भी अधिकार नहीं है ये जो विवाद हो रहा है ना आज को तो वो थोड़ा ऐसे चलता है उसको क्यों सन्यास नहीं दे हमारा जी जीव मना करते ना नहीं बोला क्योंकि कर्म में अधिकार नहीं है ऐसा तो कहते हैं कर्मो में अधिकार नहीं है तो क्योंकि संन्यास क्या है कर्म का संन्यास करना तो कर्म में अधिकार नहीं है तो फिर संन्यास में अधिकार कहां है एक बार एक व्यक्ति बोला कि आपको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा बोला तो हम कैला से छोड़ देगा <laughs> हमको क्या <laughs> हम थोड़ी सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए ये सब क्या विवाद करने के लिए थोड़ी सोन्यास है किंच आगे और एक ऐसा घटना दिखाते है ज्योतिषो में श्रुआ ज्योतिष कर्म में ये सुनाया जाता है यदि उद्गाता उदाता अपछिदेत अदक्षिणय संस्थाप्य अथ तत्र तद, तत्र न दद्याति यद पूर्वं अन्हर्तव्य तद्याद दा सहर्ता अपछिदेत सर्वस्व दद्यादा अस्य अयमर्थ है वाक्य बाद में देखेंगे आगे प्रातः सवने ज्योतिषम याग का जो प्रातः प्रातःकालीन शवन उसमें बहिष्पवन ये मंत्र है बहिष्पवमान पवमान मंत्र द्वादश मंत्र होते हैं उसका उच्चारण करते हुए स्तोष्यमाणा ऋतुज लोग इसका उच्चारण करते हुए बहिष्पवान मंत्र का शाला या बहि प्रसरपंथी यज्ञशाला से बाहर निकलेंगे तदाइन एक पृष्ठ तो अन्य एवं पिपीलिका पंक्तिया गंतव्य एक के पीछे एक चलेंगे जैसे पिपिलिका का पंक्ति होती है ऐसे तत्र पूरा गंतु कच्छम गृहीत पृष्ठ तो अन्य ग्छेत आगे वाला का कच्छ को पकड़ करके पीछे वाला चलेगा अर्थात वो छूटना नहीं छूटेगा तो देखिए क्या हो जाएगा एवं सति यदि प्रमादात् उद्गाता गृहित कच्छम मुंचेत उद्गाता जो सामवेद वाला है मुख्य अगर वो उसका हाथ अगर छूट गया कच्छ से तदा दक्षिणाम अदत्ता वो याग पूरा हो जाएगा दक्षिणा नहीं दिया जायेगा <laughs> अदत्ता प्रक्रांत यज्ञ समापन जो यज्ञ अभी चल रहा है वो याग पूरा हो जाएगा दक्षिणा नहीं तम समाप्य पुनरअपि सयज्ञ प्रयक्तव्य ओ याग पूरा किया जाएगा करके कोई दक्षिणा नहीं है फिर वो याग दोबारा किया जाएगा अगर उद्गाता का हाथ से वो कच्चा छुट गया तो समापन तम समाप्य पुनरअपि स यज्ञ प्रयुक्तव्य दोबारा ये होगा अरे तस्मिन प्रयोगे और जो दोबारा वो याग फिर करेगा पूर्वम यद दीक्षित द्रव्यम तुबारा जो याग करेगा पूर्व याग में जो निर्णय हुआ था ये दक्षिणा दिया जाएगा तो ये जो उत्तरकालीन में फिर वो याग होगा उसमें वो दक्षिणा देना देगा अतः तो पूर्व याग बिना दक्षिणा में पूरा होगा क्योंकि ऋतु छोड़ दिया तो उसका ये त्रुटि अच्छा ये हो गया यदि प्रतिहरता मुंछेद उदगाता उसका अधीन में है प्रस्तोता उसका अधीन में है प्रतिहर्ता उसका अधीन में है सुब्रमण्यम ये चार है उनका क्रम अगर ये तीन नंबर वाला प्रतिहर्ता अगर छोड़ दिया उसका हाथ अगर छूट गया यदि प्रतिहर्ता मुंचे तो तथा तस्मिन एवं प्रयोग वही जो याग हो रहा था उसी याग में सर्वस्व दजमान को सर्वस्व देना होगा तो ये याग में विधान है अच्छा तो अभी ये जो प्रथम था देखिए पंक्ति यदि ज्योतिष में श्रूयते जो पंक्ति हम लोग कहते हैं, ऊपर में है ना किंच ज्योतिष में श्रूयते यदि उद्गाता अपच्छिद्ये तो अगर उद्गाता अपच्छेद हो गया अपेद अर्थात तो हाथ से छूट गया अच्छा अदक्षिणो यज्ञ संस्थाप्य वो यज्ञ जो चल रहा था पूरा होगा दक्षिणा नहीं दे करके अथ अनम अन्य आहर्तव्य अन्य फिर दोबारा वो यज्ञ किया जाएगा यद तथा यद्या पूर्वस्मिन अर्थात वो याग जो पूरा हो गया दक्षिणा तो नहीं दिया उसमें जो देना था दास्यन स दास्यत उसको देना पड़ेगा अर्थात उत्तरकालीन जो याग करेगा वही देगा जो पूर्व याग में देना था यदि प्रतिहरता अपचिद प्रतिहर्ता का अगर प्रमाद हो गया तो सर्वस्वम वाक्य है इसका व्याख्यान चल रहा था आगे देखिए यदि प्रतिहर्ता मुंचे तो तदा तस्मिन एवं प्रयोग है सर्वस्वम यजमान का सर्वस्व देना पड़ेगा उसको उदाहता प्रस्तुता प्रतिहरता यजमान को देना होगा तो जानबूझ के ये कलियुग नहीं है ना <laughs> अर्थात तो वो प्रतिहरता फिर मतलब उसका मतलब जो पाप उसको लगेगा वो उसका होगा वो उसका भयंकर पाप होगा ये तो यजमान का तो जाएगा सर्वस्तारण उद्गाता प्रस्तोता प्रतिहरता सुब्रमण्य ये शाम वेद के चार होते हैं ऐसे अन्य वेद के चार चार होते हैं अर्थात तो उस समय कहा जाता है कि कितना एकाग्र रहना पड़ेगा सभी चीज में नहीं तो ऐसा मतलब हानि हो जाएगा और जो प्रतिहरता के चलते ये दुर्घटना होगा उसका तो मतलब आजकल का नेट नहीं है नहीं तो उसका कैसे स्थिति होगी मतलब उसका आगे कोई ग्रहण नहीं करेंगे वो निंदित तो हो जाएगा वो व्यक्ति भी जो प्राप्त तो होगा होगा वो व्यक्ति निंदित हो जाएगा तो इसलिए और क्या ना उस समय के ब्राह्मण मतलब वो ब्राह्मण है उनका अंदर में कितना निष्ठा होगा ये आजकल का इधर उधर करने वाला नहीं होते ना वो तो कितना निष्ठा ये तो हम लोग भी बचपन में देखे थे ब्राह्मण लोग कितने निष्ठावान होते थे बहुत निष्ठावान होते थे आगे देखिए तो ये अभी वाक्य का अर्थ कह दिए अभी पूर्व पक्ष कहता है तत्र यदि उद्गात्री प्रतिहरता रू युग पद अभी दोनों अगर एक साथ हो गया युगपद मुचेता तदाइनिम तो उक्तम प्रायश्चित निमित्त बिहनियत क्योंकि ये हो गया तो ये प्रायश्चित ये हो गया तो ये प्रायश्चित किन्तु अगर दोनों हो जाएगा तो फिर वो निमित्त तो नहीं रहा पूर्व कहता है बिहन्यता। क्यों कहते एक कर्त्री को ही अपच्छेदो अपच्छेद सुतः एक का अपचेद हो गया तो निमित्त कहा गया तो अभी तो दो का हो गया इसलिए निमित्त रहा ही नहीं प्रायश्चित तो का तो सुतः अयम तो उभय कर्तृकवाद न एकेन व्यपदेष्टुम शक्य अभी तो दोनों का अपच्छेद दो हुआ इसलिए एक के लिए जो प्रायश्चित तो किया कहा गया था वो तो नहीं हो पाएगा तस्माद निमित्त बृहतत्वाद जो सूयमाण निमित्त था वो तो एक एक के लिए निमित्त था वो उसका विघात तो हो गया बृहतत्वाद नास्ति प्रायश्चितम फिर अभी प्रायश्चित तो नहीं होगा क्योंकि निमित्त ही नहीं रहा इति प्राप्त ब्रम सिद्धांत कहते हैं दो ही अत्र अपछेद तय और एक एक करता इति निमित्त नास्ति विघात पुरोपक्ष क्या कह दिया क्योंकि दो अपच्छेद एक साथ हो गए निमित्त नहीं रहा सिद्धांत कहता है कि यहाँ तो दो अपच्छेद हुए हैं तब तो इस अपच्छेद के लिए ये प्रायश्चित इस अपच्छेद के लिए ये प्रायश्चित अभी दो अपच्छेद तो हुए है इसलिए दोनों के लिए निमित्त आया ऐसा नहीं की निमित्त का व्याघा हो गया तो दोनों प्रायश्चित अभी होना है दोनों के लिए निमित्त मतलब होना है विचार करके दिखाते हैं तो द्व ही अत्र अपच्छेद अदौ तोर एक कर्ता इति निमित्त नहीं निमितिघात काल मात्र एक अपच्छेद भ्रांति ऐक्यापच्छेद्रांति तस्मा निमित्त विघातभा काल एक हो गया होने से एक अपच्छेद आपको ऐसा भ्रांति हो गया आप कह दे की ये तो अर्थात तो ऐसा निमित्त तो हो गया कि जहां दो अपच्छेद रहे नहीं सिद्धांत कहते दो अपचेद रहा एक काल में हुआ इसलिए निमित्त का विघात नहीं हुआ काल मात्र इक्यास अपच्छेद भ्रांति एक अपच्छेद भ्रांति वास्तव तो है दो अपच्छेद है तस्मात निमित्त विघा तो निमित्त का विघा नहीं हुआ है होने से विघा अस्थित प्रायश्चित सिद्धांति का इसलिए प्रायश्चिता है अच्छा किंच अदक्षिणव सर्वस्व च इति दक्षिण प्राश्चित द्वितभेदन श्रुतम् अगर उदाता अच्छेद हो गया तो अदक्षिण अगर प्रतिहर्ता का हो गया तो सर्वस्व दक्षिण ये जो प्रायश्चित भेदेन अलग अलग निमित्त से अलग अलग प्रायश्चित हो गया निमित्त त्व संपाते समुच्छेत अभी दो निमित्त आ गए दो निमित आने से उनका समुच्चय कर लेना चाहिए पूर्व पक्षी इस प्रकार अभी कहेगा और यदि अदक्षिण सर्वस्व दक्षिण दान विरोध तरी प्रयोग भेदे न्यवस्थापनीय तो अगर कहेंगे कि दोनों प्रायश्चित का समुच्चय करेंगे एक प्रायश्चित है कि दक्षिणा नहीं देना दूसरा प्रायश्चित है कि सर्वस्व देना ये तो अन्य विरोध हुआ तो विरोध होने से क्या करेंगे यद अदक्षिणत्व और सर्वस्व दान ओर अन्योन्य विरोध ये परस्पर विरोध हुआ तभी पूर्व पक्ष क्या कहते हैं प्रयोग भेदे न्यवस्थापनियम दो या करके एक में ये एक में वो ऐसा करना चाहिए वो होने के बाद में और एक याग, मतलब और वो याग और करेंगे करके फिर और दूसरा प्राय क्योंकि दो निमित्त हो गया था दो प्राय तो दो प्राय करना पड़ेगा अभी क्योंकि दो का निमित्त करके और भाग हाँ करके उसमें और एक करना है निमित्त को पूरा करना है प्राय पूरा करना है व्यवस्था और अपच्छेद अपच्छेद युक्ते प्रथम प्रयोगे दक्षिणा न दातव्या और उत्तर प्रयोगे सर्वस्व दातव्यम तो ये कर देंगे ये समाधान कर देंगे और सत्य प्रयोग भेदे कर्मण एकत्वार तब तो अभी सिद्धांत से पूछेगा कि समुचे फिर कहाँ हुआ अब तो दो अलग अलग याद कर दिए तो पूर्व पक्ष कहता है कि प्रयोग भेद हुआ किन्तु कर्म तो एक ही है उसी को दो बार किया कर्म तो एक ही है जैसे कहेंगे ना कौ, एक ही ककार का उच्चारण किया ना दो बार किया तो पूर्व पक्ष कर्म तो एक ही है अर्थात तो दोनों को मिला करके एक ही कर्म ही माना जाएगा तो इसलिए उसका प्रयोग भेद बार दो बार कर दिया किम तो एक ही हुआ कर्म एक ही एक ही अर्थात फल उसका एक ही फल आएगा कर्म एक ही है उसको दो बार करना दो करना पड़ेगा तभी प्रायश्चित सम समुप्रायश्चित का विकल्प हो करके अर्थात दोनों ही पूरा हो जा पाएगा हाँ मतलब ऐसा पूर्व पक्ष का वाक्य पूर्व पक्ष कह रहे हैं कर्म एक, है। है। एक तो समुच्छेद हो जाएगा इति प्राप्ते सिद्धांति ब्रह्म कहता है नहीं उत्तर प्रयोगे अपच्छेदो विद्यते प्रथम प्रयोग में दोनों अपच्छेद दो हो गए उत्तर प्रयोग में तो कोई अपच्छेद नहीं रहा न चो असत्य अभी उत्तर प्रयोग में अपेेद नहीं रहा और निमित्त नहीं रहा था न चो असत निमित्त प्रायश्चितम युक्त आप कहते उत्तर प्रयोग में सर्वस्व दान करेगा सर्वस्व दान कब होना था प्रतिहर्ता अगर मुंचती तब उसी कर्म में सर्वस्व दान करना है अभी प्रथम प्रयोग में प्रतिहर्ता का मुंचन हुआ है द्वितीय में तो निमित्त ही नहीं हो रहा सर्वस्व दान उसी याग में होगा जिसी याग में प्रतिहर्ता का मुंचन हुआ है द्वितीय याग में मुंचन नहीं है तो वहां कैसे सर्वस्व कर देंगे पूर्व पक्ष दिया, दिया था समाधान कि प्रथम में बिना दक्षिणा द्वितीय में सर्वस्व दक्षिणा करेंगे सिद्धांत कहते हैं सर्वस्व दक्षिणा द्वितीय में करेंगे उसके लिए वाक्य कहा है, वो, वो अलग है ना। वो किन्तु प्रथम कर्म में ही दोनों निमित्त आ गया था अभी द्वितीय कर्म में अगर आप सर्वस्व दान करेंगे सर्वस्व दान के लिए निमित्त क्या है प्रतिहर्ता का मूंचन उसी कर्म में होना चाहिए किंतु सिद्धांत कहता है कि अभी ये जो प्रयोग अभी हो रहा है इसमें तो प्रतिहर्ता का मूचन ही नहीं है पूर्व में हो गया था तो आपको वहां सर्वस्व देना चाहिए था दूसरे कर्म में नहीं, है। नहीं है नहीं है तो जिस कर्म में प्रतिहरता का मूचन नहीं है उस कर्म में सर्वस्व दान होगा कैसे ये सिद्धांति कह रहा है सर्वसुदान नहीं हो नहीं हो पाएगा पूर्व पक्ष कह दिया था ना दो प्रयोग करेंगे प्रथमों को अधक्षिण कर देंगे दूसरा को सर्वसुदान कर देंगे सिद्धांतिका कैसे करेंगे इस ना। तो दूसरा में सर्वसुदान करने के लिए उसमें निमित्त तो नहीं है अच्छा वो दूसरा कर्म करके पूरा नहीं है करने में ये करने। देना करना था किन्तु प्रथम कर्म में दूसरा निमित्त भी उपलब्ध है अधक्षिण इसलिए अभी प्रथम यज्ञ में ना अदक्षिण हो पाएगा ना सर्वस्व दक्षिण हो पाएगा इसलिए पूर्व पक्ष समाधान क्या दे दिया प्रथम को कर दीजिए दूसरे को सर्वस्व दक्षिण कर दीजिए सिद्धांत के कैसे कर देंगे निमित्त तो नहीं है द्वितीय कर्मों में क्योंकि सर्वस्व दक्षिण के लिए निमित्त तो चाहिए कि उसी कर्म में प्रतिहरता का अपच्छेद होना चाहिए वो निमित्त तो नहीं रहा इसलिए नहीं कर पाएंगे अभी न ही उत्तर प्रयोग अपछेद विद्य है न असति प्राय युक्त प्रायश्चि तृतीय पंक्ति में न असति प्रायश्चिम युक्त तस्मा प्रथम प्रयोगदेवशा प्रायश्चित इसलिए प्रथम प्रयोग में ही निमित्त अभी प्रथम प्रयोग में दो निमित आ गए आने से प्रायश्चित प्रथम प्रयोग में ही प्राप्त हो गया तो होने से तत्व अन्य विरुद्धम अन्य विरुद्ध होने से विकल्प अर्थात विकल्प प्राप्त होता है प्रायश्चित में तो नहीं तो तो दक्षिणा हाँ वो हो गया अगर उदगाता का उद्गाता। तो अभी क्या होगा एक प्राय दोनों प्राय से तो प्रथम में उपलब्ध हुए क्या करना पड़ेगा प्रथम को अदक्षिण करिए दूसरा को जो दक्षिणा देना था उतना ही देंगे और दूसरा का अपच्छेद होने से प्रथम को सर्वसो दक्षिणा करना है अभी प्रथम में एक के चलते अदक्षिण आया दूसरे के चलते सर्वसो दक्षिणा आया और दोनों दु... तो दोनों तो तो आ जाएगा तो अभी कहते हैं ये कैसे करेंगे ये तो विरोध हो रहा है ना प्रथम कर्म में कैसे करेंगे अच्छा, प्रथम कर्म में दो दक्षिणा नहीं देंगे प्रतिहर्ता को संपूर्ण देंगे तो ये दोनों कैसे होगा प्रथम कर्म में विरोध हो गया कैसे प्रथम कर्म में दक्षिणा नहीं देना उद्गाता को नहीं आप सोचते है क्या उद्घाता को नहीं देना है और प्रतिहरता को सब देना है नहीं नहीं नहीं वो कर्म में प्रतिहर्ता के द्वारा त्रुटि हो जाएगी तो यजमान सर्वस्व दान कर देगा ऋतु को और अगर उदगाता के द्वारा त्रुटि हो गया तो कर्म सभी ऋतु प्रथम कर्म को पूरा करेंगे दूसरे कर्मों को फिर आगे करेंगे तो उसी को मिलना है दंडों वो नहीं सभी को मतलब जो होना है वो सभी को होगा तो मिलेगा सबको अच्छा अभी विकल्प करना पड़ेगा तो अन्य विरुद्ध हुआ प्रथम में दो नहीं कर पाएंगे विरुद्ध हुआ तो फिर विकल्प करेंगे विकल्प अर्थात या तो आप ये प्रायश्चितों को मान लीजिए नहीं तो ये प्रायश्चितों को मान लीजिए क्योंकि दो प्रायश्चित एक साथ नहीं कर पाएंगे विरुद्ध हो गया ये अभी उनके पास जो है वो देना पड़े है हाँ, देना पड़ेगा पड़ेगा हाँ। सबको ये ये मतलब तो उनको देना नहीं है और पूरा देना पड़ेगा दोनों कैसे होगा ऋतु को देना है ना सर्वस्व दक्षिणा दान करना है तो... हो विरोध हो गया विरोध नहीं हो पाएगा इसलिए क्या होगा कि आपको फिर विकल्प करना पड़ेगा दोनों में से कोई एक चुन लीजिए इस प्रकार की स्थिति आ जाएगा तो विकल्प यते अभी उदगात्री प्रतिहर्त्री कर्तिकयोर अपच्छेदयोर योग पद्य समान बलत्वाद अस्तु प्रायश्चित विकल्प क्योंकि उदगात्री और प्रतिहरत्री ये दोनों का अपच्छेद अगर योगपद हो गया एक साथ हो गया मतलब एक ही एक क्षण में दोनों का हो गया हो जाने से समान बल हो गया तो होने से प्रायश्चित और विकल्प तो यदा एक, एक में नहीं हुआ तो आगे पीछे होकर के होगा अभी तो फिर मतलब आपको निर्णय करना पड़ेगा क्योंकि ये घटना पहले हुआ उससे क्या होना चाहिए था अभी बाद में ये हुआ अभी प्रथम वाला इसको कैसे प्रभावित करेगा ये विचार आगे दिखा रहे हैं यदा तू क्रमेण अपच्छेद हो तदा तो अर्थात एक उद्गाता आगे प्रतिहर्ता अथवा पहले प्रतिहर्ता आगे उदगाता इस प्रकार के दोनों विकल्प विचार करके दिखाएंगे तथा तो नहीं असंजात विरोधी पूर्व से प्रबल अभी दोनों अपच्छेद एक के बाद एक होगा जो पूर्व में होगा वो असंजात विरोधी प्रथम जो अपच्छेद होगा उस समय में दूसरा आ गया था क्या नहीं आया नहीं आने से प्रथम का कोई विरोधी नहीं है उसको कहा जाता है असंजात विरोधी आगे दूसरा वाला होगा तो ये जो दूसरा वाला होगा ये होगा संजात विरोधी इसका जिस समय संजात जन्म होगा उसका विरोधी खड़ा है तो अभी क्या होगा जब दूसरा जन्म होगा विरोधी खड़ा है तो जन्म होने वाला अगर पूर्वों के अपेक्षा बलवान नहीं होगा फिर इसका जन्म ही नहीं हो पाएगा पूर्व में जो खड़ा है वो विरोधी है बाद में किसी का जन्म हो रहा है ये जन्म जिसका हो रहा है अगर ये दुर्बल होगा और उसका विरोधी खड़ा है इसको फिर आ, उसका सत्ता आएगा नहीं आ पाएगा इसलिए क्या होगा अगर दूसरे को जन्म होना है तो पूर्व को नाश करके ही ये जन्म होगा क्योंकि दोनों का बीच विरोध है तो बाद में जो आएगा वो प्रथमों को नाश करके ही उत्पन्न होगा इस विचार दिखाते हैं देखिए यदा तु क्रमेण अपच्छेदो अपच्छेद्यात अगर होगा तो तदाने असंजात विरोधी तेना पूर्व से जब पूर्व में जो घटना घट गट गया उस समय में विरोधी नहीं है असंजात विरोधी होने से वो प्रबल होगा तो होने से विचार दिखाते हैं पूरा देख लीजिए पहले श्रुति श्रुतिलिंगाद इव उत्तर इति चेत श्रुति श्रुतिलिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या जो पूर्व है वो बलवान है जो उत्तर है वो दुर्बल है तो यहाँ भी इसी प्रकार की जो पहले हुआ वो असंजात विरोधी उसका कोई विरोधी नहीं है वो बलवान होगा जैसे बड़े भाई छोटे भाई की अपेक्षा हमेशा बलवान होगा छोटा जब जन्म हो रहा है ये बड़ा हो जाने के बाद हो सकता है कि बलवान हो जाएगा इसका जन्म का समय में वो निश्चित रूप से बलवान रहेगा उसको असंजात विरोधी कहा जाता है तो पूर्व पक्ष कह रहा है क्रमेण अगर होगा तो प्रथम पूर्व जो है वो असंजात विरोधी होकर के हमेशा बलवान रहेगा तो बलवान रहने से क्या होगा उत्तर से प्रवृत्तिर्रुद्य उत्तर को जन्म होने ही नहीं देगा क्यों पूर्व है वो बलवान है इस चेत पूर्व इस प्रकार कहता है तो सिद्धांत कहता है कि ऐसा नहीं है तो क्यों कहते हैं श्रुतिलिंगाद उत्तर से पूर्व सापेक्ष पूर्वेण विरोधे सति उत्तर से उत्पत्तिर नास्तिक श्रुतिलिंग वाक्य प्रकरण उसमें जो पूर्व है वो बलवान है ये क्यों है जो उत्तर है वो पूर्व के ऊपर निर्भर करता है तो आश्रय और आश्रित इसमें बलवान कौन होगा आश्रय तो ये श्रुतिलिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या में जो पूर्व पूर्व होते हैं उत्तर उत्तर उसके ऊपर आश्रय करता है इसलिए आश्रय बलवान होगा तो पूर्व बलवान होगा जहाँ उत्तर पूर्व के ऊपर आश्रय करता है वहाँ पूर्व बलवान हो जाएगा जहाँ उत्तर पूर्व के ऊपर आश्रय नहीं करता है उस स्थिति दिखाते हैं श्रुति लिंगादो उत्तर पूर्व सापेक्ष पूर्वेण विरोधे सति सती उत्पत्तिरेव से उत्पत्ति तो पूर्व के साथ अगर विरोध होगा जहा श्रुति भी यहाँ कुछ अंग अंगी भाव निर्णय कर रहा है और बाकी अथवा प्रकरण भी अंग अंगी भाव निर्णय कराए श्रुति बलवान होगा तो क्यों कहते हैं कि उसके ऊपर ये प्रकरण निर्भर करता है जो निर्भर करता है आश्रित तो है वो कुछ विपरीत तो लाएगा तो वो दुर्बल होगा वहां तो ऐसे हो जाएगा यह तू किन्तु यहाँ क्या हुआ ज्ञानद्वयम ज्ञानदयम अर्थात प्रायश्चित ज्ञान द्वयम तो जो दो प्रायश्चित का ज्ञान हो रहा है यह भी हो गया वो भी हो गया इसका ये जो वो, वो आ, अभी आर्थात यहाँ ऐसे नहीं है जैसे श्रुतिलिंग में है पूर्व प्रबल है यहाँ ऐसा नहीं है इसको कहते हैं यह तू तू पूर्व से भिन्न ज्ञान दोयम अन्य निरपेक्षम अर्थात प्रतिहर्ता का अपच्छेद हो गया उद्गाता का अपच्छेद हो गया उदगाता अपच्छेद हो गया तो यह प्रायश्चित तो, प्रतिहर्ता अपच्छेद हो गया तो यह प्रायश्चित तो, कोई किसके ऊपर अपेक्षा क्या क्या नहीं हुआ तो बलवान कैसे हो जाएगा पूर्व वाला सिद्धार्थी कह रहा है आगे पंक्ति यह तो कैसे दोनों विरोध होगा मतलब ये उसके ऊपर निर्भर नहीं करता है विरोध होगा विरोध होगा किंतु वो बलवान कैसे हो जाएगी विरोध होगा ये कहते हैं विरोध तो रहेगा फिर कहते हैं विरोध होने से क्या निर्णय होगा बताते हैं ज्ञान द्वयम अन्य निरपेक्षम उत्पद्यते द्विया कहता है अगर उद्गाता के द्वारा तो अपच्छेद हो जाएगा तो अधिण करके पुनः प्रयोग में याद दीक्षितम तद्या ये वाक्य कह दिया तो दो वाक्य अलग, अलग अलग ज्ञान करवा रहे परस्पर निरपेक्ष होकर क्या यह तो ज्ञान द्वय इति उत्पत्ति प्रतिबंध नास्ति द्वितीय का उत्पत्ति नहीं हो पाएगी ऐसा नहीं है वो तो निर्भर नहीं करता है और उत्पद्य मानम अभी दूसरा का उत्पत्ति होगी तो हो जब अर्थात यह कि पूर्व उत्तर को विरोध नहीं कर पाया क्यों कहते हैं, उत्तर इसके ऊपर निर्भर नहीं किया तो उत्तर अगर पूर्व रहते रहते उत्तर अगर उत्पन्न होता है तो वो पूर्व को बाद करके ही उत्पन्न होगा क्योंकि दोनों में विरोध है दोनों में विरोध है और ये उसके ऊपर निर्भर नहीं करता कौन कंस बहुत पहले है भगवान बाद में आए आ करके भी देखो बाद में आए तो पूर्व को जैसा कहते हैं ना विरोध होने से बाद वाला पूर्व को नाश करके ही उत्पन्न होगा क्यों उसके ऊपर निर्भर नहीं करता है उसके ऊपर आश्रय करता है तो फिर उसको नाश नहीं कर पाता उसके ऊपर आश्रय नहीं करता इसलिए जहाँ विरोध है किंतु आश्रय आश्रित तो भाव नहीं है उत्तर बलवान जहाँ विरोध है आश्रय आश्रित तो भाव है वहाँ पूर्व बलवान ये न्याय है उत्पद्य मानम च उत्तर ज्ञानम उत्तर ज्ञान जब उत्पन्न होगा स्व विरोध पूर्व ज्ञान से बाधे न जो पूर्व ज्ञान है स्व विरोधी है उसको बाध करके ही उत्तर ज्ञान उत्पन्न होगा जहां आश्रित भाव नहीं है तो पूर्व पक्ष कहता है अभी दोनों निरपेक्ष हो गए आप क्यों कह दिए जो उत्तर होगा वो बलवान होकर के पूर्व को बात करेगा निरपेक्ष है तो वो क्यों इसको बात नहीं कर देगा पूर्व पक्ष कह रहे हैं ननु निरपेक्ष पूर्व ज्ञान में वो उत्तर से बाधक पूर्व ज्ञान उत्तर का बाद कहो सिद्धांतिकता के है न पूर्व ज्ञान उत्पत्ति दशायाम उत्तर ज्ञान उत्पत्ति दशायाम अविद्यमान उत्तर ज्ञान जिस समय में पूर्व ज्ञान उत्पन्न हुआ उस समय में उत्तर ज्ञान नहीं है क्योंकि उत्तर का निमित्त तो ही आया नहीं नहीं होने से उत्तर ज्ञान बाध्यत्व अयोगात जिस समय वो उत्पन्न हुआ इस समय विरोधी नहीं है तो नहीं है तो वो उत्पन्न हो गया विरोधी तो नहीं है तो इसलिए उसका उत्तर ज्ञान का बाधा नहीं कर पाएगा और उत्तर तो काले उत्तर काले अर्थात उत्तर ज्ञान उत्पत्ति काले जिस समय उत्तर ज्ञान उत्पत्ति हो रहा है उस समय में, में स्वयं बाधितम पूर्व ज्ञानम उत्तर ज्ञान जब उत्पन्न होगा तो पूर्व को बाध करके ही उत्पन्न होगा क्योंकि विरोध दोनों में तो स्वयं बाधितम पूर्व ज्ञानम कथम उत्तर बाधकं बाधकम उत्तर ज्ञान का बाधक पूर्व ज्ञान कैसे हो जाएगा क्योंकि उत्तर ज्ञान उत्पन्न हो रहा है तो विरोध होने से पूर्व को नाश करके ही उत्पन्न होगा इसलिए कभी पूर्व उत्तर को बाध नहीं कर पाएगा अगर परस्पर में निरपेक्षता है तो न अन्यज किंचित उत्तर बाधकं बाधकम पश्यामहा। और उत्तर ज्ञान का बाध करने के लिए और कोई है ऐसा कोई नहीं है तस्माद क्या निर्णय हुआ जहाँ निर्ण जाएंगे दोनों तस्माद उत्तर कालीन अपेद निमित्त प्रायश्चित जो उत्तर काली का अपचेद हुआ वही प्रायश्चित बलवान हो जाएगा परस्पर में आश्रय आश्रय तो, तो भाव नहीं है ठीक है पूर्व का, का बात कर देगा तो अभी उसको स्पष्ट उस करवाते हैं पूर्व पक्ष और असंकाला रहे किंच यदि उदगाता पश्चात अपच्छेद तो, तो, पाठ संशोधन कर लीजिए बिजली का रूप है यदि उदगाता पश्चात अपचिदिये तो करेगा तदा तस् अपच्छेद जो पश्चात होगा वही अभी बलवान होगा निर्णय हो गया तो पश्चात उदगाता का अपच्छेद हुआ तस् अपच्छेद से होने से, उद्गाता उद्गाता अपच्छेद बाद में हुआ अपच्छेदेद जो बाद में होगा, होगा तो प्रायश्चित बलवान होने से अभी उद्गाता का प्रायश्चित है और दक्षिणा करके बाद में वो दक्षिणा दे दीजिये अनुष्ठेय तच प्रायश्चित ईदृश उद्गाता अपेद प्रायश्चित प्रथमम प्रयोगम दक्षिणारहितम अनु प्रथम प्रयोगों के बिना दक्षिणा में कर दीजिए द्वितीय प्रयोगे पूर्वम दीक्षिता दक्षिणा दातव्या उत्तर प्रयोग में पहले जो देना था वो दक्षिणा को देंगे पूर्वम च गवाम द्वादशाधिकम शतम दीक्षितम पूर्व में अगर निर्णय हुआ था कि द्वादशाधिकम शौ बारह एक सौ बारह गाय उसको देना है दीक्षितम तस् ज्योतिषोम दक्षिणारूपेण विहित्वाद ज्योतिषो में याग करेगा तो 112 गाय देना पड़ेगा <laughs> तो हैं इसलिए कहते हैं सामर्थ्य तो होना तो चाहिए नहीं अच्छा। तो अच्छा दीक्षित पूर्व तो गवाम द्वादशाधिकम श ज्योतिषोम दक्षिणारूपेण विहित्वाद तस्मात्म उत्तर प्रयोग है द्वाद शतम देयम द्वादश शतम अर्थात द्वादशाधिकम शो बारह का यह देना पड़ेगा तो पूर्व पक्षीय कह दिया अगर बाद में उद्गाता का अपच्छेद होगा ऐसे करना पड़ेगा आपको क्योंकि आप कह दिए बाद वाला बलवान हुआ इति प्राप्ते सिद्धांत के दाय देखिये अभी बाद में उदगाता का अपच्छेद हुआ उससे पहले प्रतिहरता का हो गया जिस में प्रतिहरता का हुआ अभी दक्षिणा क्या निर्णय हो गया प्रथम या के लिए अभी प्रथम या के लिए दान दक्षिणा हो गया तो अगर सर्वस्व दक्षिणा हो गया तो फिर एक 112 रहा क्या नहीं रहा तो सर्वस्व तो दक्षिणा निर्णय हो गया जिस समय में उद्गाता का अपचेद आया वाक्य क्या कहता है य पूर्व दीक्षित उदगाता अपच्छेद होने का समय में यद पूर्वम दीक्षितम जो देना था वो दीजिए अभी उद्गाता अपच्छेद होने के समय में पूर्वम दीक्षितम क्या आ गया था सर्वस्व इसलिए सर्वस्व देना पड़ेगा नहीं कि बाद में उदगाता का आया तो 112 दीजिए वो नहीं होगा प्रथमे तो प्रतिहर्ता का अपच्छेद हो गया अभी क्या हो गया वही कर्म में सर्वस्व देना पड़ेगा तभी तो वो कर्म में 112 गई ये रहा क्या सर्वस्व हो गया आगे उद्गाता का अपच्छेद हुआ उदगाता अपच्छेद में बाकी है कि अगर उदगाता का अपच्छेद हो गया उस याग को अदक्षिण करे और यद दीक्षितम तद पुनर्दया दूसरा कर्म करेंगे अभी जिस समय में उद्गाता का अपच्छेद हो रहा है अभी दीक्षितम क्या है सर्वस्व दक्षिण एक सौ नहीं है ना एक सौ प्रतिहर्ता उद प्रतिहरता अपच्छेद के चलते वो संपूर्ण हो गया अभी वो संपूर्ण को ही करना पड़ेगा क्योंकि वाक्य है कि यद पूर्वम दीक्षितम अभी पूर्वम दीक्षितम सर्वसो हो गया है सर्वस्व हो गया तो अभी उद्गत का जो अपच्छेद हो जाएगा दूसरा बार याग करेंगे और सर्वस्व देंगे सर्वसो देना पड़ेगा और सर्वसो क्या में सर्वसो दे दिया अभी प्रथम कर्म में सर्वसो देने के लिए निर्णय हुआ क्यूँकी प्रतिहर्ता का अपच्छेद हुआ अभी वो याग संपूर्ण होने से पहले याग क्या वही परिक्रमा के समय में उद्गाता के भी अपच्छेद हो गया अभी उद्गाता प्रायश्चित आएगा बलवान होकर के आएगा उदगाता प्रायश्चित को करना पड़ेगा उदगात प्रायश्चित का वाक्य क्या है कर्म को अदक्षिण करे जो सर्वस्व दक्षिणा हो गया था अभी दक्षिणा दे पाएगा क्या नहीं कर पाएगा कर्म को अधक्षिणा करेगा पुनः वो याग करे और यद दीक्षितम तद्या जो देना चाहिए वो दूसरा याग में दे तो दूसरा कर्म करेगा और उसमें देना था सर्वस्वी सर्वस्व, सर्वस्व देगा सर्वस्व दे देगा ना जिस समय में उद्गाता का अपच्छेद हुआ उस समय में क्या दान था उद्गाता का और तो एक सौ भाग आए एक सौ बारह कहा से आया तब तो सर्वस्व हो गया है ना प्रतिहर्ता का जो अपच्छेद हुआ उसके चलते सर्वस्व हो गया तभी एक सौ बारह कहां रहा अभी सर्वस्व हो गया अभी वो सर्वस्व नहीं दे पाएगा क्यों यागो को अधक्षिण करना है यागो और पुनः याग करेगा पुनः याग करने का समय में कितना देगा कहेंगे जो पूर्व में निर्णय हुआ है पूर्व में निर्णय कितना हुआ है अभी सर्वस्व हो गया हे चलते अर्थात ये घटना घटने तक क्या हो गया था कहते सर्वसुदान हो गया तो इसलिए सर्वस्व देना पड़ेगा प्रतिहरता उदगाता अपच्छेद होने का समय में आपको कितना देना है कहीं सर्वस्व देना है अभी इसलिए सर्वस्व देगा पहले में भी पक्ष में थुर पहला पहले में जब उद्गाता का वो बलबा नहीं है हाँ, दक्षिण तो कर बाद में करे फिर पूरा या करे अरे एक सौ बारह दे किन्तु बाद में आ गया प्रतिहरता का प्रतिहरता क्या कहेगा कहेगा सर्वस्व देना है तभी तो सर्वस्व देना पड़ेगा बाद वाला बलवान हुआ तो बलवान होकर के प्रथम वाला को हटा दिया प्रथम वाला रहा नहीं हो तो नहीं रहा तो सर्वस्व दिया उसी कर्म में देगा उसी कर्म करेगा उसी में सर्वस्व दे देगा कौन किसको देगा कौन, कौन देगा आपको यजमान ऋतु को देगा किसको देगा <laughs> तो इसको विचार आगे दिखाते हैं तो देखिए सिद्धांत कहतेमित प्रायश्चित प्रतिहरता का, प्रति का अपचेद हो गया तेना चुस्वभाव प्रयुक्त बाधात। क्रतु से बाधा क्रतु स्वभाव से कितना दक्षिणा देना था मूल में एक सौ बारह अभी उसका क्रतुस्वभाव तो प्रयुक्त प्रयुक्तस्य दक्षिणाया है क्रतु तो स्वभाव तो जो दक्षिणा देना था वो बाद हो गया बाद तो करके सर्वस्वम दीक्षित हो गया नात्री अपचेद न पश्चात भाविना सर्व दीक्षा बाध्यते पूर्व पक्ष कहेगा कि बाद में उद्गाता का अपच्छेद हो गया ना तो बलवान होकर के कहेगा कि पूर्व को बाध कर दिया इसलिए सर्वस्व दक्षिणा बाद हो गया सिद्धांत के नच ऐसा नहीं हो पाएगा क्यों बाधक से तत्र अनु बाधक वाक्य में नहीं कहा गया कि अन्य दक्षिणा दीजिए वो वाक्य कहता कि यद दीक्षितम तद तो दातव्यम जिस समय में अपच्छेद हुआ उस समय में क्या दीक्षितम है वही दातव्यम तो उदगात का अगर बाद में हुआ तो उस समय में दीक्षितम आ गया संपूर्ण इसलिए संपूर्ण देना पड़ेगा ये घटना होने का समय में आपका क्या निर्णय हुआ है तो जो हुआ है वही देना पड़ेगा अच्छा बाधक से दक्षिणांतर से तत्व तत्वाद जो उदाता बाद में हुआ तो वो बाधक हुआ बाधक होने से दक्षिणान्तर देना है ऐसा वो वाक्य में नहीं है वो तो कहता है यदि तक हाँ दीक्षित हो गया हो। देना पड़ेगा दूसरा बार करके वो दक्षिणा देना पड़ेगा यद दीक्षितम तद उत्तर प्रयोग देयम इतनी ऐतावत तत्र उचित नहीं कहा गया की एक दीजिए ये नहीं है यद दिच्छितम कह दिया जो देना था वो देगा दिच्छितम तो सर्वस्व उत्तम अभी दीक्षित सर्वस्व प्राप्त हो गया अतः उत्तरकालन उद्घात्र अपच्छेद निमित्त अभी उत्तर काल में उद्गाता के चलते अपच्छेद हुआ उद्गाता अपच्छेद के चलते प्रायश्चित का निमित्त हो गया पुनः प्रयोगे दुबारा कर्म करेगा पूर्व प्रतिहर्त अपेद प्रयुक्त सर्वस्व दातव्यम फिर दोबारा कर्म करेगा प्रतिहर्ता का अपच्छेद के चलते जो सर्वस्व दान प्राप्त हो गया था वो दूसरा कर्म में देगा निरूपणियम अभिप्रेत्य विधि निरूपणम उपसंगरति इस प्रकार की और अगर प्रथमे उद्गाता का हो गया अदक्षिण करना था और आगे कर्म करना था किंतु तो बाद में प्रतिहर्ता का हो गया अभी उसमें सर्वस्व देना पड़ेगा क्योंकि बाद वाला बलवान हुआ सर्वस्व अगर दे दिया आगे फिर और 112 उसके पास रहेगा क्या नहीं कर पाएगा इसलिए इसलिए पूर्व में उदगता को लेकर के बाद में और एक कर्म करे नहीं कर पाएगा इसलिए बाद में जो प्रतिहर्ता वाला आया सर्वस्व दान कर देना है बस वही पूरा हो गया कर्म पूर्व तो। वाला बलवान उत्तर वाला होगा आश्रय आश्रय तो रहेगा तो पूर्व बलवान रहेगा क्योंकि उत्तर उसका आश्रय करता है अगर आश्रय करेगा, करेगा तो पूर्व बलवान होगा आश्रय नहीं करेगा तो उत्तर बलवान होगा अच्छा तस्मिन अतिते ग्रंथे उक्त उत्तर प्रग एवं तद एवं विधि ये कुछ कहा था मूल में कहा था तदव निरूपित विधि ये विधि का, का निरूपण है ये पूरा हुआ ये कही ये जो प्रसंग है ये दो प्रसंग ये कहीं कहीं शास्त्र में खाली एक वाक्य क्या देगा अपच्छेद न्याय न ऐसा कह देगा तो हमको पता रहना चाहिए अपच्छेद न्याय क्या है तो इसलिए बात है और दूसरा है कि जो कर्म में ये अंध पंगु इत्यादि का ये क्यों नहीं होना है अधिकार ये बात ये विचार ये दोनों विचार अन्यत्र आते हैं खाली कह देगा कि अंध पंगु न्याय न अधिकारो नास्तिक ऐसा कह देगा तो इसलिए ये दो आवश्यक है तो विचार कर दिया पूर्णमद पूर्णमीद पूर्णाच पूर्णम गजते पूर्णश्वर्णमादा पूर्णमेवशिष्य शांति शांति शांति शंकर शंकरचार्यकूट